न सा परिपीत परागपुज दूरवादल्युति तरुण्यनेत्र हे मां बरंबर विभूषण ंगम किशोर किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज जानकशम की यघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्कांजलि वास्व परिपूर्ण लोचन मारुतिं नमत क्षक गंगा तरंगरमणी जटाकलाप गौरीर विभूषितम भाग नारायण प्रियमनम मदापाराणसीपति भज विश्वनाथ श्रीगुच रज निज मन मुकुर सुधारे वरण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुन गाव सियराव के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु सीता श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदासजी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पत हर हर महारे श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी माताओं हम लोग सौभाग्यशाली हैं करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में भगवान श्री राघवेन्द्र की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ श्री रामचरित के आधार पर प्राप्त करने जा रहे हैं श्री प्रेमपुरी आश्रम के सेवा भाव से जुड़े हुए अनन्य भक्त गण, जो इस आयोजन में मुख्य हेतु बनते हैं उनकी श्रद्धा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं आप सब प्रेमियों का आभार व्यक्त करता हूं कि भगवत कथा में उपस्थित होकर मुझे अकििंचन दिन को भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर आप प्रदान करते हैं परंपरानुक्रम में श्री भगवत नाम संकीर्तन तदनंतर श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भाव में उपस्थिति और उनकी मंगलमयी प्रेरणा से श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग का रसा लाभ प्राप्त करेंगे जय सिया राम जय जय सिया राम जय शिया राम जय जय सिया राम जय जय जय जय जय शिया राम जय जय सिया राम िया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय श्रिया जय शिया राम जय जय सिया राम जय शिया राम जय जय मंगल भवन अमंगल अमंगलह मंगल मंगलह मंगल मंगल द्रभु सो दशरथ अजी बिहार बिहारी सुदशरथ अजीर विहार जय शिया राम जय जै जय सि राम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 भवन अमंगल हारी मंगल मंगल उमा सहत जही जपत पुरा दी उमा सहत जबत पुरा सुमिरी पवन सुत पावन नू सुवीर मने सुते अपने बस करी राखे रबू अपने िया राम जय सिया राम जय जय तिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्रिया जय जय ताम जय शिया राम जय जयिया सियाराम जय जय जय सियाराम जय जय राम जय जे जय जे। राम जय जय मिथिला अवध भूमि पावन करन हार पातक हरनहार सेवक समाज के आ, दीन जन आरति को कल्प वृक्ष शोक सिंधु तारिवे को रूप है जहाज के राजस कपिधारे उर भरत निसारे जिन्हें श्रद्धा सो सेवत अवतार अहिराज के आ नि वंदनीय विधिके पुरारिहू के प्राण प्रिय वंदो चरणार विंद सीय रघुराज के मृदु मुसुकावत मंद सुभगचारुचितवन नि भली विकुलमिकुल चंद जय श्री राघव में श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज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 नमः पार्वती पते हर हर महारे पूरन होत जनमना भर हो। मुनिमन आगम जमनियम समदम विषम व्रत चर तो सिं दुख दाद दंभ दूषण मिस अपहरत को आ, दुख दुदार दंभदूषण सुजस मिस अपहरत को दारित दंभदूषण सुजस मिश अपहरत को अपहरत ओ कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन मुख करत को श्री राम प्रेम पीयूष पूर होत जनमन भरत को मुनि मन अगम जम समदम समम विषम व्रत आचरत को श्री राम दी दारिदाता दारिद, दुख, दा, दा, दुख दा दारिद दम दू दा दारिद दम दूचन सुजस मिस अपहरत को, कलिता तुलसी से शेष हठ राम सन करत को शिव राम देव पियोष पूर भोत जनम करतो से राम सेम श्री रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के विश्राम स्थल में श्री तुलसीदास जी महाराज यह छंद प्रस्तुत करते हैं भगवद भक्ति भूषण श्री भरत जी की महिमा के संदर्भ में सी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरा पर न हुआ होता मुनि मन अगम जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है ऐसे यम नियम सम और दम विषम व्रतों का आचरण कौन करता दुख दाह और दरिद्रता दम्ह जैसे दोषों का अपहरण अपने स्वयश के बहाने कौन करता और श्री तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत बात कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठ को श्री राम जी की शरण में कौन भेजता यदि श्री भरत जी का अवतार न हुआ भगवान से जोड़ देना यह गुरुदेव का ही कार्य है गुरु कृपा के बिना व्यक्ति भगवान से नहीं मिल पाता यह सत्य है कि भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते पर यह भी सत्य है कि गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते राम मिलावन हार परम गुरु राम मिला वन हार। राम मिलावन हार राम मिलावन हार हार राम मिलावन हार मिलावन हार मिलावन हार, श्री तुलसीदास जी श्री भरत जी को गुरुदेव के रूप में देख रहे हैं कलिकाल तुलसी से सठन हाथी राम सनमुख करत को और इसीलिए अयोध्या कांड का जब आरंभ हुआ तब श्री तुलसीदास जी कैसे करते हैं किस के मंगलाचरण से करते हैं श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णों रघुवर बिमल जस जो दायक फल चा अयोध्या खंड के आरंभ में ही यह दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज क्यों? क्यों लीला तो भगवान की कार है और ये गुरुदेव की वंदना से आरंभ क्यों किया का ये अयोध्या कांड मुख्य रूप से श्री भरत जी की महिमा से भरा है और श्री तुलसीदास जी का श्री भरत जी के प्रति गुरु भाव है स्पष्ट भी कर दिया कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को इसलिए श्री गुरु गुरुचरण हो जाते भरत जी के कारण ही श्री तुलसीदास जी को राम जी मिले ऐसा भी स्वयं स्वीकार करते हैं और वैसे भी देखा जाए तो इस अयोध्या कांड में गुरुओं की ही महिमा है भगवान भी भरद्वाजी से कहते हैं नाथ कही हम के मगज्ञ कह हम हाँ, के मगज्ञ आथ कही हम हम कही हम हम किस मार्ग से जाएं? भगवान भी भरद्वाज मुनि से मार्ग पूछते हैं क्योंकि भरद्वाज जी गुरुदेव है तो गुरुदेव की पहचान क्या का कतापसम दम दया निधाना रथ पथ परम सुजाना भरतवाजी परमार्थ पथ के सुजान पथिक हैं इसलिए परमार्थ पथ पर चलने के लिए तो गुरुदेव से ही मार्ग पूछा जाता है तो पथ तो पूछा भरतवाजी से अच्छा गुरुजनों से ही मार्ग क्यों पूछना चाहिए इसलिए क्योंकि मार्ग चलने वाले कितने हैं जितने मिलते हैं सब बताने वाले ही मिलते हैं। <laughs> मार्ग बताने लगे भरद्वाजी ने सोचा कि श्री राम जी को मार्ग बताने के लिए कुछ लोगों को बुलावें तो साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए सुनिमुन मुदित पचासक आए पचास पचास, पचास पचास लोग आए किस लिए मार्ग बताने के लिए और मार्ग चलने वाले कितने का चार श्री राम जी जानकी माता लक्ष्मण जी और निखात राजगुरु चार चलने वाले हैं और पचास बताने वाले हैं यह तो उस युग की बात है कम से कम चार चलने वाले फिर भी थे अब राम जी के युग की यह बात गी है तो आज, आज, आज की, की तो चर्चा ही करना उचित नहीं है अच्छा पचास आए।, आए और सकल कहा मग दीख हमारा सभी कह रहे हमारा देखा हुआ रास्ता हम जो बताएं उस रास्ते पर चलो अब बोलो चलने वालों की कठिनाई है कि नहीं क्यों पचास की बात मानकर चले कैसे और, और सभी अपनी, अपनी जानकारी को ठीक बताते, बताते हैं है। तब क्या करना चाहिए श्री, श्री भद्वाजी ने एक निर्णय किया मोनी बटुचारी टू संगत ने मुनि पर टू चा संगत बी न मुनी पर टू चार चार चार, चार।, चार।, चार।, चार। इतना बढ़िया संकेत है ये चार बटु मार्गदर्शक बने और ये चारों वेद ही इन चारों बटुओं के रूप है मानो गुरुजनों का निर्णय है कि अगर पचास तरह के मार्ग बताने वाले मिले और निर्णय करने में कठिनाई हो तो वेद सम्मत मार्ग को ही स्वीकार करना चाहिए श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक वेद स्वतः प्रमाण है अपौर्षेय है भगवान की वाणी है भगवान का स्वरूप है वेद भगवान तो भगवान ने मार्ग पूछा भरतवाजी से अच्छा मार्ग जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए पूछा जाता है तो हम जो साधना स्वीकार करें उसका उद्देश्य क्या तो है कि कहीं जाकर हम ठहर जाए तो ठहरे कहां यह भगवान बाल्मीक जी से पूछते हैं तब बाल्मीक जी कहते हैं कुट गेरे कर निवास चित्रपुट करो चेत्र पूत्र पूत गीत करो कर करो, करो निवास अब चित्रकूट क्या है राम कथा, मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार पवित्र चित्त चित्र चित्र ही, ही चित्रकूट है।, है, है, है तो जितनी साधनाएं हैं यह चित्त को शुद्ध करने के लिए इनका उद्देश्य ही यही है और जब चित्रकूट चित्त पवित्र हो जाएगा तो ये कूट शब्द भी बड़ा अच्छा है कूटस्थ स्वरूपस्थ हो जाना यही तो गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का उद्देश्य है साधना के मार्ग पर चलकर राम कथा मंदाकिनी के तट पर बसे हुए पवित्र चित्त के चित्रकूट में पहुंचकर कूटस्थ स्थित हो जाना यही जीवन का साधना का लक्ष्य है तो इस कांड में गुरुदेव की महिमा ही है पर श्री भरत गुरुदेव हैं श्री तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलाने वाले किस अर्थ में श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक बार हमने सुना कि भगवान दर्शन दे रहे हैं कहा मिलेंगे किसी ने कहा बस तीसरे दरवाजे को पार करते ही भवन में बैठे मिलेंगे श्री तुलसीदास जी बहुत उत्सुक हुए पहले द्वार पर गए बड़ी भीड़ लगी थी इतनी भीड़ प्रवेश का अवसर ही नहीं मिल रहा था पर धक्का मुक्की करके किसी तरह निकले उस द्वार पर लिखा हुआ था कुछ क्या लिखा था मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल जीव पावनिज सहज स्वरूप राम दर्शन पल फल दर्शन फल परम दर्शन फल परम दर्शन फल परम दर्शन मम दर्शन फल परम अनुपा फल श्रुति थी लिखा था कि जो मेरा दर्शन करेगा उसके अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति उसे हो जाएगी यही तो हम चाहते हैं एक संत कहा करते थे इंसान अपने आप को पहचान और यही है भक्ति यही है ज्ञान और भगवान कहते हैं कि तुम हमें देख लो तो तुम्हें तुम्हारा रूप दिख जाएगा अच्छा यह अद्भुत बात है भगवान का दर्शन करने से हमें हमारा दर्शन कैसे होगा हमारे गुरुदेव कहते थे कि बड़ी सरल सी बात तो हमने कहा कैसे कहा कि तुम भगवान, भगवान के दर्शन को जाते हो तो कहा कि भगवान, भगवान दिखते हैं तुम्हें हम कहा सामने ही दिखते हैं तो कहा कि भगवान दिखने वाले और भगवान को देखने वाला कौन है हमने कहा हम देख रहे हैं बोले यही तो तुम्हारा स्वरूप है तुम देखने वाले ही हो अपने को करने वाला क्यों समझते हो मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप तो स्वाभाविक है कि भीड़ लगी जाएगी सभी आत्मदर्शन चाहते हैं श्री तुलसीदास जी हैं किसी तरह द्वार को पार किया पर दूसरे द्वार पर और अधिक भीड़ थी वहां क्या लिखा था वहां बड़ी विचित्र बात सनमुख हो जीव मोही जब जन्म कोटि अध नो त भगवान कहते हैं कि जैसे ही जीव मेरे समक्ष आता है करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत तो स्वाभाविक है यहां भी फलश्रुति थी तो भीड़ हो ही गई श्री तुलसीदास जी कहते हैं दूसरा द्वार भी जैसे तैसे पार किया, पर पर किया। लेकिन आश्चर्य तीसरे दरवाजे पर कोई भीड़ नहीं है, दो एक जा रहे थे सब किनारे खड़े थे ये भीड़ क्यों नहीं है तीसरे द्वार पर तुलसीदास चौकी क्या बात है अब तो भीतर ही बैठे भगवान यही अंतिम द्वार है और इस पर बिल्कुल भीड़ नहीं है क्या कारण क्या है तो उस पर लिखी हुई श्रुति देखेगी तीसरे दरवाजे पर लिखा था मोही कपट छल छेद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पा निर्मल निर्मल मन जन सोमोिपा निर्मल मन वाले को भगवान मिलते कपट छल छिद्र छोड़कर निर्मल मन लेकर जो आए हो उन्हें इस द्वार में प्रवेश मिलेगा नियम तो यही है श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं फिर मैं भी उदास हो गया मन, मन निर्मल नहीं। है नहीं बहुत, बहुत कोशिश की बहुत, बहुत प्रयास किया मेरो मन हरी यू हठ नज मेरो मन हरी यू ठ नाथ निषदिननाथ दे सीख बहु विधि करत स्वभाव निजे मेरो मन हरी यू हटना तजे ग हठ रामचरित मानस में श्री तुलसीदास जी ने मन को भगवान की कथा सुनाई और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई प्रयास तो बहुत किए पर यह मन ठीक ही नहीं हो रहा है और भगवान कह दे निर्मल मन होगा तो हम तक पहुंचोगे श्री तुलसीदास जी बोले मैं निराश होकर लौट रहा था अब भगवान हमें नहीं मिलेंगे पर मार्ग में श्री भरत जी मिल गए भरत जी गुरुदेव भरत जी ने पूछा क्या बात है तुलसीदास जी उदास क्यों हो? उदास गया था भगवान के पास दर्शन हुआ ना। शर्त लिखे निर्मल मन जन सोमोहि पावा कपट छल छिद्र न हो निर्मल मन हो तो हम उसे मिलेंगे ऐसा भगवान ने कह रखा है अब मैं क्या करूं शी तुलसीदास जी बोले प्रभाव तो ऐसा ही है भगवान की महिमा तो ऐसी ही है इसीलिए अगर उन तक पहुंचना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसा लिखा है पर हम तुम्हें दूसरी बात बताएं क्या का प्रभाव तो ऐसा है लेकिन स्वभाव अलग है स्वभाव कैसा है मैं जानू निज नाथ सुभा अपराधी रूप को न कऊ मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूं अपराधी पर भी नाराज नहीं होते तुलसीदास तो जी बोले छोटे तो मोटे अपराधी पर नहीं नाराज होते होंगे पर बड़ा अपराधी हो कोई भरत जी बोले कुर कुटिल कल कुम कलं की कुर टिल खेल खो नीच निरी निशील नि संकुर कोटिल को को टिल खल खो नीच निरी संखी पूल खल कुमति कोटिल खल कुमती कोटिल खल को क्रूर हो कुटिल हो खाल हो दुर्बुद्धि हो कलंकी हो नीच हो अनिश्वरवादी हो निरीक्ष निशील आचरणहीन हो और उसके बाद भी निशंक हो गलत काम करने के बाद भी जिसे कोई भय न लगता अगर कोई ऐसा भी हो पर एक बात है वह यह स्वीकार कर ले कि मैं मजबूर हूं स्वभाव बदल नहीं पा रहा बदलना तो चाहता हूं तेहूसुनि शरण ऐसे लोग भी अगर भगवान का स्वयं सुनकर शरण में आ जाते हैं तो उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता केवल एक काम करना पड़ता क्या तेहूसुनि शरण सामूह आए सकृत प्रणाम किए अपनाए एक बार आकर कोई भगवान के शरणागत होकर सिर झुकाकर कह दे प्रभु मैं हार कर आपकी शरण में आया केवल एक बार सिर झुकाने से ही भगवान उठाकर हृदय से लगा लेते हैं सक्रदेव प्रपन्न आए तवा सु एक बार प्रपन्न होकर कोई कहे तो कि मैं आपका हूं कोई कहे तो सूर्यदास जी की तरह प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो अवगुण चेतना धरो अवगुण चेतना धरो समर सी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे वो अवगुण चेतना धरो आप भी भेद करेंगे कि यह अच्छा ये बुरा एक लोहा पूजा में ना खत एक घर बधिक परो लोहे का कोई यंत्र पूजा की सामग्री के रूप में होता है और वही लोहा शस्त्र बनकर बधिक के यहां होता है लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं देखत कंचन करत खरो प्रभु जी प्रभु जी मो अव चेतना यह अंतर पारस नहीं रखा पारस के पास लोहा है वह उसे स्वर्ण बना ही देता है दूसरा उदाहरण दिया एक नदिया एक नाद कहावत मैलो मैलो नीर भरो जब मिलके तो री नाम प्य नाम नाम प्य प्रभु जी मोरे मोरे मोरे अव गुण चेतना चरणों से प्रकट होने वाली गंगा जी भी भेद नहीं करती चाहे गंदा नाला हो या पवित्र नदी शरण में आने पर गंगा जी उसे अपना रूप ही बना लेते तो जब आपके चरण नख निर्गता गंगा जी की यह महिमा है तो आपके श्री चरणों का भी तो वैसे ही स्वभाव है इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे एक जीव जीव जीव ब्रह्म एक ब्रह्म कहा झरो अब की बेर प्रभु पार उतारो नहीं पन जात करो प्रभु जी मोरे मोरे मोरे अवगुण चेतन धरो अवगुण चेत अवगुण चित नवगुण चित न धरो अवगुण चित नरत जी ने कहा कि मैं राम जी का स्वभाव जानता हूं श्री तुलसीदास जी बोले कि बस मुझे भी साहस मिल गया क्यों कहा कि प्रभाव के कारण मैं राम जी तक नहीं पहुंचा यह तो राम जी के स्वभाव के कारण मैं राम जी तक पहुंच गया तो मेरो भलो की ओ राम आपनी भलाई राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया और मार्ग किसने बताया का भरत जी ने तो राम जी ने मुझे स्वीकार कर लिया इसलिए नहीं कि मैं स्वीकार करने योग्य था बल्कि इसलिए उनका स्वभाव बड़ा कोमल है ऐसों को उदार जगमा है मेरो भलो कि यो राम आपनी भलाई हो तो स्वामी द्रोही पैसेवक साई श्री भरत जी ने मुझे भगवान से मिलाया और तुलसीदास जी बोले मुझे ही क्या उन सबको भगवान से भरत जी ने मिलाया जिनसे भगवान दूर हो गए थे या जो भगवान से दूर हो गए थे कई कई माता ने तो भगवान को भवन से दूर कर दिया स चौदहस राम बनवासी राम बनवासी चौदह राम बनवासी छ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 चौदह सावधेश विशेष उदासी चौदह चौदह चौदह कह कई माता ने कहा चौदह वर्ष के लिए राम बनवासी हो जाए हवन छोड़कर जाए कह कई माता ने राम जी को दूर कर दिया और जो लोग राम जी से मिलने गए पीछे पीछे उनसे राम जी दूर हो गए कहकई जी ने कठोरता के कारण राम जी को दूर कर दिया जनु कठोर उपन धरे शरीर और राम जी जिन्हें छोड़कर चले गए वे कोमलता के कारण श्री राम जी को लगा बनवास तो मेरा हुआ है यह बिचारे क्यों कष्ट उठाए बेग बेग ही पाई हैं पीर पराई इसलिए सुमंत जी से श्री राम बोले ये सब लोग सो रहे हैं इसी समय रथ लेकर चलो महाराज इन्हें छोड़कर जाओगे तो ये दुखी हो जाएंगे भगवान ने कहा कि हाँ तो क्या आप इन्हें दुख देना चाहते हो भगवान ने कहा कि चौदह वर्ष के दुख देने की अपेक्षा दो दिन का दुख देना अच्छा है दो दिन का दुख देकर चौदह वर्ष के दुख से बचा ले, यह भवन में जाएंगे दुखी तो होंगे पर आराम से तो रहेंगे और वन में बड़ी वेदना होगी तो श्री राम जी करुणा के कारण अवधवासियों को छोड़ गए और कैके जी ने कठोरता के कारण राम जी को भवन से दूर कर दिया दो स्थितियां हुई एक ने भगवान को दूर किया एक से भगवान दूर हो गए लेकिन इन लोगों को भगवान से मिलाने का दायित्व किसका भरत जी का क्योंकि कलिकाल तुलसी से सठ कलिकार तुलसी से सठनी हटे राम सनमुख मुख करत को कलिका तुलसी से सठ नि सनमुख करत को कलिकार कलिकार कलिकार आह भरत जी से गुरुदेव ने कहा भरत अयोध्या के राज्य पद पर बैठो तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी है राज पद तुम कह दीना पिता वचन फुरु चाहिए की तुम्हारे पिता ने तुम्हें पद पर बिठाया है पिता की आज्ञा का पालन करो पुत्र हो राज्य पद पर बैठो गुरुदेव ने कहा और यदि यह बैठना तुम्हें मनोनुकूल न लगे तो जब तक श्री राम आवे तब तक बैठेगा सौंपे हू राम के आ सेवा करे हूँ सने सुभा राम जी आ जाए उन्हें सौंप देना राज्य सेवा करना पर अभी तो पद पर बैठो माता भी बोली कौशल्या पूपथ्य गुरु आयस वाहिए गुरुजी की आज्ञा मान लो मंत्रियों ने भी कहा कीजिए गुरु आयस अवश्य पर श्री भरत ने जो उत्तर दिया गुरुदेव आप लोग जो शिक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है मेरे लिए हितकर है मैं उसका पालन करूं तो मेरा कल्याण होगा यह अच्छी तरह समझने के बाद भी मैं यह जानता हूं क्या यही कि मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा भारत जी कहने गुरुदेव मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा त्याग कर रहे हो पद का श्री गुरुदेव ने कहा और अगर पद का त्याग कर रहे हैं तो इतने बड़े त्यागी हो जो अयोध्या जैसे राज्य पद का त्याग कर रहे हैं बस श्री भरत के बोलने का ढंग बोलते तो सभी है पर बोलना किसी किसी को आता है देखो जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है जोर जोर से तो आवाज का उपयोग तो उसमें भी होता है और जब कोई गाता है तो आवाज तो उसमें भी लगती है इसलिए चिल्लाना कोई नहीं सुनता गाना सब सुनते हैं बोलने का ढंग आवे तो लोग सुने भगवान के तो बोलने का ही महत्व है अनेक उनकी विशेषताओं में बोलने का इसीलिए कहा बैरू राम बड़ाई करहीं कर बोलनी मिलनी विनय मन हर यह राम जी का चरित्र है बोल कैसे बोला जाए कैसे किससे मिला जाए और किस विनम्रता से व्यवहार किया जाए व्यक्ति का बोलना ही तो याद रहता है और वैसे ही मिलना बोलना बाणी से होता है मिलना मन से होता है वैसे तो मूर बहुत मधुर बोलती मयूर पक्षी बहुत मधुर बोलता है बोल ही मधुर वचन जिमी मोरा लेकिन दशा क्या है खाई महाअही हृदय कठोरा सांप को खा जाए, आहार ऐसा वाणी ऐसी बोलन मिलन विनय श्री भरत जी के बोलने का ढंग है बस गुरुदेव की बात नहीं माननी थी लेकिन गुरुदेव का अपमान नहीं किया इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए कैसे बोलना चाहिए श्री भरत ने यह कहा गया आप गुरु जी हो सो ठीक है सब बात मानेंगे ये मत नहीं मानेंगे दोबारा मत कहना क्षमा करें हम साफ साफ कह रहे हैं फिर आपको बुरा लगे पर श्री भरत ऐसा नहीं कहते भरत जी कहते तुम तो देहू सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल हो जपि यह है समझत हूं नी के तदपि होत परितोष न के आपने जो उपदेश दिया उसका पालन करने से मेरा भला होगा यह मैं अच्छी तरह समझता हूं तो भी मन को संतुष्टि नहीं हो रही है एक काम करें क्या मेरी प्रार्थना सुन मेरी व्यथा सुन गुरुदेव प्रसन्न हो गए अज बोल गो आपने दारुनुनता सब ही को सिरुना हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सबके सामने गुरुदेव अपनी मन की व्यथा आपसे कह मैं पद का त्यागी नहीं हूं मैं तो पद का लोभी हूं गुरुदेव बोले लोभी आदमी तो पद नहीं छोड़ता त्यागी लोग पद छोड़ते तुम पद का त्याग भी कर रहे हो और अपने को लोभी भी कह रहे हो यह क्या बात हुई श्री भरत ने कहा गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है कब किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है गुरुदेव बोले तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है हाँ गुरुदेव कौन सा आपनी दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाई खे बिनु रघुनाथ पद के जननी न जा गुरुदेव आप राम जी के पद पर मुझे बिठाना चाहते हैं मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल है दो और गुरुदेव जिसे दो दो पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा भज मन राम चरण सुख ताई भज मन ज मन जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे भज भजमर नरण शोक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 नु रघुनाथ पद जिए के जरण न जा संतों का भक्तों का यही अनुभव है गुरुजनों का यही अनुभव है मन चाहता है सच्ची शांति पर मिथ्या साधनों से कैसे देखें देखे बिनू रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए भक्त मति माता मीरा भी यही कहती हैं बेरह की मारी बन बन डोलू वैद मिला नहीं को पर पीड़ा मिटेगी कैसे मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवलिया हो ये रे मेरो दर्द न जाने को प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जा मीरा थी मीरा की ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वेद संवरिया हो रे न न न न जाने मेरो तरद न जाने, तरद न जाने, रे रे मेरो मेरो जाने। थी भी कह दे देखे बिनु रघुनाथ तो पद जी के जर न जाए यह हमारे मन का जो दुख है ये भगवान को पाए बिना नहीं मिट सकता किसी भी साधन से नहीं मिटेगा गुरुदेव ने कहा कि भरत मैं जो कह रहा हूं वह ठीक नहीं लग रहा है क्या भरत जी कहते गुरुदेव मैं तो वही कह रहा हूँ जो आपने कहा था मैंने क्या कहा था भरत जी बोले गुरुजी आपने महाराज दशरथ मेरे पूज्य पिताजी से कहा था अयोध्या नरेश जानते हो तुम्हारे घर में पुत्र बनकर कौन आया है कौन सुन नृतो विमुख पछताही हे राजन जिसके विमुख होने से जीव पछता है और जास भजन बिनु जरन न जाही जिनके भजन के बिना हृदय का दुख नहीं मिटता। भयो तुम्हार तने सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी गुरुदेव आपने कहा था हाँ कहा था बोले आपने तब कहा था हम आज कह रहे हैं आपने कहा था जासु भजन बिनु जरन न जाही और हम कह रहे हैं देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए गुरुदेव वाणी तो आपकी ही है और कैसी विनम्रता कि भले ही किसी के मुख से निकले पर ज्ञान तो गुरुजनों का ही है गुरुदेव का ही है ही है गुरुदेव प्रसन्न हो गए अजय एक बात बताओ क्या मैं अगर तुम्हें पद पर बिठाऊं आज्ञा देकर तो क्या बैठोगे नहीं भरत जी बोले बैठ तो जाऊंगा लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा मोहिराज राज मोहिराज ही राजठी बहू जब सा रसा, रसा तई तब ही रसा रसारसा रसारसा तई तब ही मोही ही राज हठ दे जब ही मोहिराज मोही राज मोही राज मोही राज मोहिरा मुझे अगर जबरदस्ती आप राज्य पद पर बिठाएंगे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 श्री भरत ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत उत्तर है भरत जी कहते हैं गुरुदेव हिरण्या क्षरण कश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती है क्योंकि पृथ्वी माता जानती है राक्षस है रावण कुंभकर्ण का अत्याचार भी पृथ्वी माता सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस लेकिन गुरुदेव हिरण्या क्षरण कश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी वह तो रसातल को चली ही जाएगी और इसीलिए श्री भरत जी के लिए कहा गया भरत भूमि रह राउरी राखी भूमि तो भरत जी के रखने से रही है आज के वातावरण में श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन करना चाहिए सुग्रीव जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा थी नहीं बाली मर गया था सिंहासन खाली था लोगों ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया मंत्रिण पुर देखा बिनुसाई वो दीने मोहि राज बरियाई जबरदस्त अब सबने बिठाया तो जनादेश था मैं कैसे टालता बैठ गया श्री लक्ष्मण जी को हंसी लगे मुस्कुराकर रह गए राम जी ने कहा क्या बात है लक्ष्मण क्यों हंस रहे हंसी बोले इनकी बात पे हंसी आ रही है ये कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा थी नहीं लोगों ने बिठाया तो क्या करते भगवान ने कहा हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हरे प्रभु आप भी कैसी बात करते ये जितने सत्ता लोग होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं हम लोगों ने बैठा भगवान ने कहा कि नहीं नहीं हमेशा संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए विश्वास भी करना चाहिए किसी के वचन पर हो सकता है लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर पद पर बैठा पाता तो भरत भैया को न बिठा दिया अयोध्या की पूरी प्रजा गुरुदेव सारा समाज लगा रहा लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका क्यों क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी आपके पद कमलों की उपासना थी इसलिए उन्हें कोई नहीं बिठा सका और इसी भूमि पर भरत ऐसे महात्मा हुए हैं जो कहते हैं गुरुदेव अगर हमें पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी और आज के युग में हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें पद पर बिठाओ <laughs> हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा और भरत जी कहते हैं कि हमें बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को जाएगी इसलिए भरत भरत समझान भरत जी जैसे तो भरत जी है उन जैसा कोई नहीं गुरुदेव ने कहा अच्छा और कुछ कहना है भरत जी बोले प्रभु एक बात कहूं क्या बोले किसी का समय खराब हो बुरे दिन आ गए हो ग्रह प्रतिकूल हो और फिर वो पागल हो जाए तो एक तो समय खराब और फिर दिमाग खराब और अक्सर होता है साथ ही साथ जिनका समय खराब होता है उनका दिमाग खराब जरूर होता है इस समय खराब में काम ही वैसे ही करते है क्योंकि तो काल दंड गह काहु न मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचार इस समय डंडा लेकर थोड़ा ही मारता है किसी को धर्म का हरण कर लेता है बुद्धि बल का हरण कर लेता है विचार का हरण कर लेता है तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस समय खराब हो और दिमाग खराब हो पगला गया हो और उसे बिच्छू काट ले ते ही पुनी बीछी मार और फिर ऐसे आदमी को मदिरा पिलाई जाए ते ही पियाई बारुनी फिर उसे वैद्य के पास ले जाए इसका उपचार करो का <स्थाँगी> उपचार ग्रह ग्रही ग्रह ग्रहित पूर्णिमा बस ग्रह ग्रहित ते ही पुनी बी ग्रह ग्रही तो पुनि दे पिया बा ग्रह ग्रहित ग्रह ग्रहित पुनि बात पुणि बात, पुनी बात। गृहित पूि बात था बात पूनी बात पुनी बात पूनी बात, पुनी बात भरत जी ने ऐसी अनोखी बात कही कि इस दोहे में पूरा अयोध्या में घटित कांड चित्रित हो गया अयोध्या में बुरे ग्रह लगे समय खराब अच्छा ग्रह कौन हर सी हृदय सरस्वती जी यवाई तब, तब शी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं हर से हृदय हर से हृदय पुर आई हर से हर, सिर्दे हर सिर्दे जनुग्रह जनुग्रह तसा, दूसर है दुखदाई जी आई उनका आना कैसा लगा का जनु ग्रह दशा दुसह दुख दाई दुसह दुख देने वाली ग्रह दशा और आगे तो ग्रह का नाम भी ले दिया अवध साढ़ साती तब बोली साढ़ साती, ये ग्रह, ग्रह ग्रही बातवस् पगला जाना यह क्या है महाराज दशरथ का मरण कौसलपति गति सुन जनकोरा को भाषवलोक सुख बस बो बौर, बौरा बौर। महाराज दशरथ के देहावसान का दुखद समाचार ऐसा हुआ कि सब पागल हो गए ये ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ही पुनी बी मार और ये बी मारना क्या है श्री राम जी का बनगमन नगर व्यापी गई बात सुती छुअत चढ़ी जनू सब तन बीची तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े तपसी का भेष धर भगवान चल पड़े तपसी का भेष धन तपसी का भेष धन के भगवान चल पड़े देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े देखा पिता ने आंसू निकल पड़े भगवान चल पड़े तप सी पा रथ में बिठा में घोड़े बदल पड़े खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े तपसी का तप सीता भगवान चल पड़े भगवान चल पड़े ऐसे लगा अयोध्या की नगरी को जैसे बिच्छू ने काट लिया हो नगर व्याप गई बात सुती छुअत चढ़ी जनु सबतन बीची लेकिन आप कहेंगे इसमें क्रम विपर्य हो गया दशरथ जी का मरण बाद में राम जी का वनगमन पहले पर बात बस पहले और बीची मार बाद में इसका उत्तर यह है कि श्री भरत बोल रहे और भरत जी को राम जी के बनगमन का समाचार बाद में मिला पिताजी के मरण का समाचार पहले मिला अब बारूनी क्या ते ही पियाई ये बारूनी वो स्वामी जी कहते सब कठिन राज मद भाई राज्य पद का मद पद लिखो प और दा पद दहा तक कोई कठिनाई नहीं पा बिल्कुल सीधा उसकी तरफ मुड़ा है जिसका डंडा लगा है उसकी तरफ मुड़ा है तो यहां तक कोई कठिनाई नहीं लेकिन पा तो अगर माँ बनाओ तो पा उधर नहीं फिर माँ इधर मुड़ता तो जब पद उधर बना रहे तो कोई हर्ज नहीं हम प्रभु के सेवक हैं प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है सेवा कर रहे पद से कोई हानि नहीं लेकिन पद जब मद बनकर इधर मुड़ता एक गांठ लगती है इधर से मद सबते कठिन राज मद भाई पद बुरा नहीं है पद का पद मद, मद बुरा है संसार में बसना बुरा नहीं है फंसना बुरा है गृहस्थ तो होना बुरा नहीं है गृहासक्त तो होना बुरा है अरे नाव तो सड़क तो तो पर चलेगी चले नहीं नदी में ही चलेगी बनी ही नदी के लिए नाव बनी ही नदी के लिए है पर नाव तो पानी में चले पर पानी नाव में न चले इसी तरह हम लोग तो बने ही जगत के लिए ये शरीर की नाव है जगत के जल के लिए है पर जल में रहकर ही जल से पार ले जाती है नाव तो अपने जीवन को ऐसी नाव हम बना लें जो जगत में रहकर जगत से पार ले जाए पद रहे मद न रहे ज्ञान रहे गुमान न रहे पर श्री भरत कहते हैं कि मद मदोन मदोन्मत्व को फिर ले जाओ वैद्य जी के पास काहे काहे का इलाज हो गुरु जी बोले हम समझ गए अब बोलो भरत तुम क्या चाहते हो manav <laughs> चल हो प्रभु पाहीं सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे कितनी बढ़िया बात है सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे प्रातः काल इसका अर्थ है कि जब कोई भगवान की ओर चले तभी जीवन का सवेरा है नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है सवेरा होने पर चले सूर्योदय हो ज्ञानोदय हो तभी जीव भगवान की ओर चलता है प्रात काल चली हो प्रभु सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे यही निर्णय होगा अब भरत जी ने जो यह फैसला किया चलें प्रात लख निर्णों नीके भरत प्राण प्रिय भे सब के भारत जी सबको प्राण प्रिय लगने लगे अर कोई भगवान की ओर बढ़कर तो देखो भगवान से जिनका प्रेम है वो सबको प्रिय लगते हैं श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे सुंदर जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए हो गए अब ये दिल को दिया अब ये दिल तो दिया हर दिल के प्यारे हो गए शाम सुंदर अब तो आश तुम्हारे हो गए शाम सुंदर अब प्रात लख निर्ण नीके भरत प्राण प्रिय भे सभी के सब को भरत जी अच्छे लगने लगते हैं लेकिन एक दूसरी कठिनाई शुरू हुई घर में रहने को कोई तैयारी भगवान से मिलने सभी चले सब दर्शन के लिए चलेंगे वृद्धों ने समझाया युवकों को कि सब चलोगे तो यहां कौन रहेगा ये घर मकान दुकान कौन देखेगा युवक बोले आग लगा दो ताकि लौटने का भी अंज न रहे जरू सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय वृद्ध बोले नहीं यह तरीका ठीक नहीं युवक बोले यही ठीक अच्छा मुझे आजा लगता, लगता है भक्त भी दो तरह के होते होश वाले और जोश वाले होश की भक्ति अलग है जोश की भक्ति अलग अलग वृद्ध कह रहे हैं कि भगवान से मिलने तो चलो पर यहां की व्यवस्था देखो फिर वहां चलना युवक कहते हैं हमें वहीं से मतलब है यहां से कोई मतलब नहीं तो वृद्धों का जो अनुभव बोल रहा है ये जोश में कौन है का जोश में वो है जिन्हें ये लगता है कि भगवान वहां है यहां नहीं और वे यह भी कहते हैं कि भगवान सब जगह है पर यहां नहीं वृद्ध कह रहे अनुभवी पुरुष कह रहे अरे जिसे तुम ढूंढने वहाँ जा रहे हो वो यहाँ भी है कहाँ तो कहा जहाँ प्रभु नहीं, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है अरे दिल जिसे कुल जहाँ ढूंढता है वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता है न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है पतित बंधु जी का पता ढूंढता है वृद्ध कहते हैं कि वहां नहीं यहां भी है अब यह देख लो कि वहां जाने की भूमिका किसकी है यहां रहने की भूमिका किसकी है पर भगवान यहां भी है और वहां भी है हर देश में तू हर सु में तू तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे रूप जग भूखा कोई कोई नहीं सबकी कठ लाल गांठ खोल जाने नहीं याद भय गंगा हर भेस मिथु हर देश में तू तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे रूप घट घट साई रमी रहा सुनी से जिनको बलिहारी वा से जा घट पर घट होूप अनेकृ प्रीतम को पतिया लिखू ये बिदे, तन में मन में प्राण में तासों को नदेश तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे को में वृद्धों में मतभेद हो गया जोश वाले होश वालों में मतभेद होता ही है पर सदुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया सदगुरु के रूप में श्री भरत वृद्धों ने भी कहा क्या सभी का चलना उचित है वहां यहां कोई ना रहे युवकों ने कहा सभी को छोड़कर भगवान की ओर चलना क्या अनुचित है श्री भरत ने दोनों की बात सुनी भरत जी ने कहा कि मैं वृद्धों से सहमत हूं यहां की व्यवस्था पहले भगवान के दर्शन के लिए बात युवक जो जोश में थे तो कहा कि भगवान के लिए आप इतना भी नहीं छोड़ सकते फिर कहे कि भक्तों श्री भरत जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे छोड़ सकता और छोड़ भी देता लेकिन अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो त्याग देता व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का तो त्याग करता है मेरी है ही नहीं तब फिर राजा बनकर बैठ जाओ श्री भरत ने कहा उसमें भी वही कठिनाई संपत्ति होती मेरी होती तो राजा बन जाता व्यक्ति अपनी ही, अपनी ही संपत्ति का स्वामी होता है अपनी ही संपत्ति का त्यागी होता है संपत्ति मेरी है ही नहीं तो ना मैं स्वामी हूं ना त्यागी हूं दोनों अभिमान से मुक्त हूँ मालिक होने का अभिमान नहीं है त्यागी होने का अभिमान नहीं है क्यों क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आ सारी संपदा श्री राम जी की है अच्छा बोलो जब यह स्वीकार कर लेता मन की सब कुछ भगवान का है तो कहा मालिक होने का अभिमान कहां त्यागी होने का अभिमान न जग छोड़ो न हरी भूलो कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में ये मेरा मानना छूट जाए बस कह तो सके हम तन मन धन सब तेरा हृदय से कह ले प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे तेरा दादू साहब जैसे महापुरुष कहते तन भी तेरा धन भी तेरा, धन भी तेरा। तेरा पिंड पिरा भगवान ने कहा जब सब कुछ मुझे दे दिया तो तुम्हारा क्या बचा श्री दादू साहब कहते हैं सुनो प्रभु तन भी तेरा धन भी तेरा तेरा पिंड पिरा आ, सब कुछ तेरा लेकिन एक तू है मेरा यह दादू का ज्ञान और दादू साहब के सुर में सुर मिला के हम लोग कहते हैं सब कुछ तेरा एक तू है मेरा यह साधु का ज्ञान माता मीरा कहती है जोगी आया जोग करण को तप करने संन्यासी जोगी आया जोगकरण को तप करने संन्यासी राम भजन को साधु आया राम भजन को साधु आया वृंदावन का वासी चाकर श्याम महा चाकर ना दी। चा चाकर सु बाग रखा रखासु नितुठ दर्शन पासु वृंदावन की कुंज गलिन में थाकी नीला गासु, थारी नीला गारी नीला गु चाकर म मने चाकर रखो चाकर राखो चाम करना हा हा हा इसलिए मेरा है ही नहीं भरत जी कह दे ना मालिक बनो ना त्यागी बनो युवक बोले अगर छोड़कर चले तो हम लोग भक्त तो नहीं भरत जी बोले अपराधी माने जाओगे कैसे जैसे कोई किसी मकान में रहता है उसमें आग लगा झोपड़ी में क्यों फूक रहे हो आई मौज कबीर की दिया झोपड़ा फूक तो लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है रहने की झोपड़ी भी फूक दी चलो त्यागी मान ले लो लेकिन वही आदमी किसी के मकान में किराये का कमरा लेकर रहता हो और उसमें आग लगा क्या करे उड़ वो त्याग उमड़ रहा है वैराग्यमड़ रहा है अरे त्याग नहीं अपराध है क्योंकि आप उसका त्याग कर रहे हैं जो आपका है ही नहीं अच्छा देखो जो आप उसके मालिक बन रहे हैं जो आपका नहीं है और आप उसके त्यागी बन रहे हैं जो आपका नहीं है और जिस दिन यह पता लग जाता है कि मेरा नहीं है सब कुछ भगवान का है उसी दिन समझ लो कि जीवन में सवेरा हो गया और जब तक अपना मानते रहे तब तक अंधे नहीं रहा क्योंकि मोह निशा सबसोव निहारा देख ये सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिन जागही योगी परमारथी प्रपंच वियोगी और ये रात्रि क्या है ममता तरुण तमी अंधेयारी राग द्वेश्लूक सुखकारी तो श्री भरत जी कहते हैं एक कहीं निर्णय है सबको लेकर चलेंगे भगवान के पास और सबको भगवान से मिलाया कुछ लोगों को अयोध्या में छोड़ा बाकी लोगों को लेकर गए अरे और तो और कै कह कई माता जिन्होंने अपने भवन से भगवान को दूर कर दिया था उन्हें भी भगवान से जोड़ने का काम श्री भरत जी ने किया क्योंकि गुरुदेव का काम ही है विमुख जीवों को भगवान के सन्मुख करके शरणागत करके उनसे मिला देना श्री तुलसीदास जी कहते हैं इतनों को मिलाया और इसीलिए मुझे भी भरोसा हुआ मैं जब गया तो मुझे भी मिला दिया कलिकार तुलसी से सठ हठ राम सनमुख करत उस पद्य का एक बार फिर उच्चारण करते हुए विराम सिय राम प्रेम पीयूष पूर भूत जनमना भरत को शराम ूष पूत जनमन भरत को सियना मुनि मन अगम जमनियम समद कि सम्रत आचर दुखद दादी दंभ दुशर सुजस निष अप कलिकान तुलसी शे सठ राम दुख करत को सिए प्रेम यूष पूरा गोतम भरत को पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए विराम बड़े प्रेम से प्रेमशीले प्रभु का पावन नाम सीतार राम नाम, नाम, शीता नाम। शीता राम शीता राम सीता राम सीता राम राम राम सीता रा रामा नाम सीता रा सीता राम रामा राम सीता रा सीता रा सीतां राम सीतां राम सीताराम सीताराम राम सीतां राम सीताराम सीताराम सीताराम सिय सिया सुमिरत रामजू सीय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपी भगत न है विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्या नमः पार्वती पते हर हर महादेव